परमपिता परमात्मा का स्मर पर्वोत्कृष्ट पर्वोपरी विराजमान परिता परणोदनी जन आज के वेद मंत्र स्वाध्याय में आर्यानय के प्रथम प्रकाश का सोलह मंत्र मंत्र है ऊर्ध्व ऊर्ध्य हसो निके विश्वम समतणं दह कृधी न ऊर्ध्वच रीव से विदा देवे शुनो दुव परमात्मा से प्रार्थना की गई है हमें उत्कृष्टता की, की कामना है विभिन्न चीजों में इसलिए परमात्मा को भी उसी रूप में यहां पर संबोधित किया परमात्मा के लिए शब्द ऊर्ध्व थे ऊपर विद्यमान पर का है सब गुणों में श्रेष्ठ उत्कृष्ट रूप में विद्यमान महर्षि ने लिखा है सर्वोपरि विराजमान पर अब इसको महर्षि खोल रहे हैं आप ऊर्ध्व शब्द वो का वो पढ़ा है और अब उसका अर्थ कर रहे हैं आप ऊर्ध्व सबसे उत्कृष्ट हो आप ऊर्ध्व अर्थात ऊर्ध्व शब्द को महर्षि खोल रहे हैं आप सबसे उत्कृष्ट हो नहीं तो उर्दू का सामान्यतः हम अर्थ क्या लेते हैं व्यवहार में ऊपर और इस शब्द को देख करके हे परमात्मा आप ऊर्ध्व हो यानी आप ऊपर हो केवल ऊपर हो ऐसा कोई अर्थ ले तो वो फिर गलत हो जाएगा जैसा प्राय बोलते रहते हैं ऊपर वाला जानता है यदि कहीं सीधे सीधे भी परमात्मा को ऊपर लिखा है तो उसका मतलब इतना है होता है कि परमात्मा ऊपर भी है चूंकि वो सर्वत्र है और अब हम इसको ऊपर की ओर ऊपर वाली जगह में केवल भाव के रूप में कर रहे हैं जब हम कहते हैं परमात्मा आप अंदर हो हमारे अंदर हो तो उसका ये अर्थ नहीं होता कि परमात्मा अंदर ही है हमें पता है परमात्मा सर्वव्यापक है लेकिन हम कह रहे हैं परमात्मा आप मेरे अंदर हो हे परमात्मा आप मेरे निकट हो इसका ये अर्थ नहीं होता कि अंदर ही है या निकट ही है बाहर भी है इसी तरह से कहीं ऊपर भी कथन मिलता भी है तो उसका अर्थ हमें सिद्धांत के अनुरूप यही लेना है कि ऊपर भी है लेकिन यहां महर्षि ने उस सब आशंका को ना रखते हुए सीधे इसका अर्थ क्या किया ऊर्ध्व अर्थात आप सबसे उत्कृष्ट हो हमको कृपा से उत्कृष्ट गुण वाले करो हम भी वैसी ही उत्कृष्टता चाहते हैं और इसीलिए परमात्मा को यहां पर उत्कृष्ट रूप में देख रहे हैं कि कैसे गुणों का उत्कर्ष हो सकता है कितना ज्ञान हो सकता है कितनी निर्विकारता हो सकती है ये हमारे सामने दिखना तो चाहिए कोई एक स्वरूप तो होना चाहिए कोई परिकल्पना तो होनी चाहिए यदि वो कोई परिकल्पना ही नहीं हो तो हम उस तरह की कामना नहीं कर सकते तो श्रेष्ठता के रूप में श्रेष्ठ पद के रूप में हम परमात्मा को देखते हैं। तो उसको संबोधित किया मैं कहा हमारे को भी उत्कृष्ट करो तो तथा ऊर्द्व देश में हमारी रक्षा करो अह्यं हंसो ऊपर के देश में हमारी रक्षा करो मात्र ऊपर पहुंचा करके छोड़ना नहीं है वहां हमारी रक्षा भी अपेक्षित है हमारे विरोध में हमारे हमारी हानि के लिए लोग कब अधिक प्रवृत्त होते हैं तो उसमें एक कारण है जो ऊपर जाते हैं धन में उनको उतने ही दूसरे लोग पीड़ित कर सकते हैं संभावनाएं है बढ़ जाती हैं श्रेष्ठ गुण वाले आचरण वाले होते हैं उनकी निंदा की उतने ही संभावनाएं बन जाती हैं विद्वान हो इसी तरह से अन्य गुणों में भी पद प्रतिष्ठा उतने ही अधिक दुष्ट प्रवृत्ति के लोग उसको हानि पहुंचाने को तत्पर हो जाते हैं क्योंकि वो सबकी नजर में आने लगता है अलग अलग क्षेत्रों में खेल में हो चित्रकार हो पत्रकार हो लेखक हो कुछ भी हो तो परमात्मा से उत्कृष्टता की कामना की और उस उत्कृष्टता में पहुंच के रक्षा की भी कामना की प्रार्थना की परमात्मा इतना सबसे उत्कृष्ट है और उत्कृष्ट होते हुए भी, भी उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता उसकी इतनी सामर्थ्य है ऐसे हम भी अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़े और वहां पर सुरक्षित रहें हमारे मन में ऐसा ना आ जाए कि हम विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट हो गए तो अब सुरक्षित हो गए बल आदि के बढ़ने से धन आदि के बढ़ने से ज्ञान के बढ़ने से क्षमताओं के बढ़ने से हमारी अपने को रक्षित करने की सामर्थ्य बढ़ जाती है यह भी ठीक है इन सब से हमें सुरक्षा मिलती है शारीरिक बल बढ़ाए तो हम पहले से अधिक सुरक्षित होते धन अधिक बढ़ाए तो हम पहले से अधिक सुरक्षित होते ज्ञान अधिक बढ़ा है पद अधिक प्राप्त हो गया है तो हम पहले से अधिक सुरक्षित होते किंतु उन सब चीजों के बढ़ने पर हम ये ना समझने लग जाएं कि हम तो बस अब सुरक्षित हो गए हैं आर्य को पता है और इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु मैं ऊंचा बनूं और वहां भी आप मेरी रक्षा करो क्योंकि उन सब स्थितियों में भी मैं अपनी पूरी रक्षा नहीं कर सकता एक तो ये कि दूसरे उस समय हमें अधिक बाधित कर सकते हैं संभावनाएं है। अधिक बढ़ जाती है और दूसरा कि मैं बढ़ भी जाऊंगा तो भी आपकी सुरक्षा की अपेक्षा तो मुझे है ये सब चीजें बढ़ने का यह अर्थ नहीं है कि मैं इतने गर्व में आ जाऊं कि अब मेरे को कोई चिंता नहीं है थोड़ा बल बढ़ गया तो अब किसी की चिंता नहीं है मैं तो अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगा किसी और की इष्ट मित्र की किसी की कोई परवाह नहीं दुर्बल की भी कोई परवाह नहीं मैं ही कर लूंगा इसी तरह से धन बढ़ गया तो किसी की भी कोई आवश्यकता नहीं अब मेरे गरीब इष्ट मित्र जो हैं परिवार वाले उनकी क्या जरूरत है मेरे को गरज तो मुझे तब थी जब मेरे पास पैसा नहीं था अब तो पैसा आ गया अब मैं इनकी परवाह क्यों करूं अब मेरे को किस सुरक्षा की आवश्यकता है मेरे पास तो ये सब आ गया इस तरह का भाव आर्य के मन में ना आए कितना भी बल धन बढ़े बाधा तो सबको आ सकती है सुरक्षा की आवश्यकता सबको है मनुष्यों से भी और परमात्मा से भी इसलिए प्रार्थना की हे सर्वोत्कृष्ट परमात्मा हम भी उत्कृष्ट बने ऊपर उठें और उस ऊर्ध्व देश में आप हमारी रक्षा करो हमें आपकी अपेक्षा तब भी है आगे परमात्मा को संबोधित किया हे सर्व पाप प्रणाक शकेश्वर हे परमात्मा सर्व पाप सब पापों के प्रणाशक नष्ट करने वाले ईश्वर हो ऐश्वर्य वाले हो तो इस संबोधन को देख करके हमें पाप का मतलब हम क्या लेते हैं जो हमने गलत कार्य किए हैं वो पाप है अच्छे किए वो पुण्य होते हैं तो गलत कार्यों को करने से जो कर्माशय हमारा बना है पाप बना है उससे हम लेते हैं पाप का मतलब है हमारे कर्माशय में जो गलत कर्म है पाप है वो अपुण्य कर्म है वो पाप कहलाएंगे तो हे सर्व पाप प्रणाक शकेश्वर सब पापों को नष्ट करने वाले ईश्वर आपकी सामर्थ्य ऐसी है कि आप सब पापों को नष्ट कर सकते हैं तो हमें ये समझना है कि यहां पाप जो हमने किए हैं वो नष्ट होंगे या नहीं अथवा किस तरह के पाप के नष्ट करने की बात मषि यहां करना चाह रहे क्योंकि तो लोक में बहुत प्रचलित है थोड़ा दान पुण्य करेंगे पूजा पाठ करेंगे कहीं तीर्थ यात्रा में जाएंगे किसी स्थान विशेष में जाएंगे किसी साधु संत के पास जाएंगे किसी का आशीर्वाद लेंगे इस कामना से जाते हैं कि हमारे सारे पाप समाप्त हो जाएं या पाप कम हो जाएं। तो यही वाक्य यहां पर देख करके मन में ये ना आ जाए कि उसी तरह के पाप के नष्ट करने की बात यहां कही जा रही है तो महर्षि देखिए आगे क्या लिखते हैं हे सर्व पाप प्रणाशकेश्वर हमको केतुना विज्ञान अर्थात विविध विद्यादान देके ये जिस पाप के नष्ट करने की बात की जा रही है उसका उपाय क्या है विविध विज्ञान और विद्यादान दे करके अर्थात विद्यादान देने से पाप नष्ट होता है ये वो वाली प्रक्रिया है वो नहीं है कि हमने अपुण्य कर रखा है और परमात्मावश कर्माशय में से उसको घटा देगा हटा देगा बिना पाप के दिए बिना पाप के दंड के भोगे तो वैसे क्या कह रहे हैं विज्ञान अर्थात विविध विद्या विद्यादान देके अंग हसा और अब पाप के इसका विशेषण दे दिया अविद्यारी महापाप से अविद्या सब पापों की जननी है अज्ञानता से ये सब होते हैं अज्ञानता अवश्य रहती है और ये महापाप कहा तो अविद्या आदि जो महापाप है अज्ञानता है अविद्या है अस्मिता है राग द्वेष, अभिनिवेश ये जो क्लेश है अविद्या के ही रूप हैं ये इन सब के नाश से परमात्मा इस रूप में हमारे पाप का नाश करता है विद्या विद्यादान देकर के और उससे फिर हम आगे भी पाप नहीं करते हैं जो कर्म रूप अपुण्य है अपुण्य रूप पाप है उसको हम आगे नहीं करते इस रूप में भी परमात्मा हमारे उनका नाश करता है तो अविद्यादि महापाप से निपाही नि मतलब नितनाम पाही पूरी तरह सदैव अलग रखो तथा विश्वम इस सकल संसार का भी नित्य पालन करो तो अविद्यादि पाप से सदा दूर रहने की एक कामना है हमेशा हम उससे दूर रहें नहीं तो जो हम गलत कार्य करते हैं वैसे तो दिन में बहुत समय हम अच्छे ही रहते हैं दिन में अधिकतर समय हम सत्य ही बोलते हैं दिन में अधिकतर समय हम अहिंसक ही रहते हैं जनसामान्य प्रातः काल से लेके साय काल तक अहिंसा में नहीं रहता हिंसा में नहीं रहता है अहिंसा में ही रहता है बीच बीच में हिंसा करता है दिन भर से देखे किसी को हम कहें बहुत हिंसक है क्रोधी है तो क्रोधीय का मतलब एकदम पूरे दिन भर थोड़ा ना क्रोध करता है वो बार बार करता है दिन में दस बार करता है पांच बार करता है पंद्रह बीस मिनट करता है आधा घंटे करता है एक घंटा है लेकिन कोई कोई होता है बहुत वेग हो तो कई दिन तक उसके मन में क्रोध बना हुआ रहता है किसी व्यक्ति के प्रति लेकिन फिर भी आप उसके महीने भर को और साल भर को देखें तो उसमें हर समय क्रोधी नहीं रहता रह नहीं सकता व्यक्ति शांत होता ही है वो सामान्य व्यवहार करता है जो बार बार झूठ बोलता है वो भी जितना दिन भर में बोलता है उसमें सत्य अधिक बोलता है झूठ कम बोलता है तो ये देख करके कि देखिए मैं तो दिन में इतनी देर तो अच्छा ही रहता हूं इतना ही तो सत्य ही बोलता हूं इतनी देर तो अहिंसा की रहता हूं चोरी करने वाला कब कब करता है चोरी कभी कभी तो करता है दिन भर थोड़ा ना करता है ऐसे ही सब और चीजों के लिए लागू करना चाहिए तो यहां क्या कामना है हर समय हम इन पापों से दूर रह सके और वही विशेषता है जितने बीच बीच में हम पाप करते हैं अविद्या से ग्रस्त होते हैं वो हमारा दूर होना है तो हर समय होना चाहिए ये हमारे लिए अपेक्षित है और आगे कहा हे सत्य मित्र न्याय न्यायकारी परमात्मा मित्र भी है सच्चा मित्र है और साथ में न्यायकारी भी है तो जो कोई प्राणी अतृणम हमसे शत्रुता करता है उसको अब देखिये शत्रुओं को इन सब को संदेह सम्यक भस्मीभूत करो अच्छी प्रकार से जलाओ तो उनको नाश करने की बात कही जा रही है तो नाश करने की बात सोच करके लगता है कि हम ऐसी प्रार्थना कैसे करें ये कोई प्रार्थना हुई क्या प्रार्थना तो लोगों को अच्छा करने के लिए होती है बढ़ाने के लिए होती है हम कह रहे हैं हमारे शत्रुओं को यानी दुष्टों को नष्ट करो ये तो अच्छी प्रार्थना नहीं है कई जने वैदिक प्रार्थनाओं पर ऐसे आक्षेप भी करते हैं ये कैसी प्रार्थना हुई है? वो तो क्षमा करनी चाहिए उनको दो प्रार्थनाएं हों एक है मेरे शत्रुओं का नाश कर दो एक है कि मेरे शत्रुओं को भी क्षमा कर दो कौन सी प्रार्थना अच्छी है तो लोगों के मन में यह आता है क्षमा अच्छा है क्योंकि क्षमा धर्म का एक लक्षण नष्ट करो ये तो द्वेष से युक्त बात है क्रोध से युक्त बात है आक्रोश है इसमें विद्रोह है दूसरे को हानि पहुंचाने का भाव है यह सब लोक के अंदर प्रचलन में है लेकिन इसको वैदिक दृष्टि से हमें समझना है हमारे शत्रुओं का दुष्टों का नाश करो उनको जला दो संद बस में बहुत कर दो बिल्कुल नष्ट कर दो संद बड़ा कठोर शब्द है जला दो उसको लेकिन यह भावना अच्छी है और उपयुक्त है इसलिए महर्षि ने देखो परमात्मा को दो संबोधन दिए यहां हे सत्य मित्र जो सच्चा मित्र है उसको हम ये कह रहे हैं वो ऐसे नहीं जलाएगा मित्रता का भाव तो वो रखेगा ही हर प्राणी के प्रति दुष्ट है उनके प्रति भी वो मित्रता का भाव रखेगा लेकिन अज्ञान से युक्त मित्र नहीं है वो सत्य मित्र है हम अज्ञानता से युक्त होकर अपने मित्रों को बहुत कुछ करते रहते हैं हमारे मित्र ने कोई त्रुटि कर दी उसको दंड मिलना चाहिए लेकिन हम उसको बचाते हैं छुपाते हैं। भाव मित्रता का है बचाने का भाव है दूसरा भी उसको अच्छा समझता है कि हाँ मेरे को बचा रहा है ये, मेरे को छुपा रहा है ये मेरे दोष को प्रकट नहीं होने दे रहा है इसे मित्रता कहा जाता है मित्रता का भाव रखा जाता है लेकिन ये विचारनी है कि सत्य मित्रता है या नहीं है इस तरह का व्यवहार बहुत होता है हमारे जीवन में बच्चों में भी बड़ों में भी अपने परिवार वाले को बचाएंगे उसके दोषों को छुपाएंगे इत्यादि इत्यादि मित्रता का भाव है प्रतीत हो रहा है लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं है परमात्मा सत्य मित्र है सच्चा मित्र है जिसके प्रति मित्रता करता है उसका हित चाहता है मित्र हितकारी होता है लेकिन सत्य विशेषण इसलिए लगाना इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि नाम के भी हितकारी लोग होते हैं हित करते नहीं है परमात्मा सत्य मित्र है तो हित की भावना है और लेकिन उसके साथ साथ इसका यह मतलब नहीं है कि अपने मित्र को कुछ भी नहीं कहेगा इसलिए दूसरा शब्द का कहा कारिन आप न्यायकारी भी हो यथा योग्य निर्णय देते हो यथा योग्य पाप पुण्य का फल देते हो अब इन दो विशेषताओं के साथ में ऐसे व्यक्ति से हम कह रहे हैं हे परमात्मा हमारे शत्रुओं दुष्टों को आप जला दो हम परमात्मा को इन दो गुणों से युक्त देखते हुए ये प्रार्थना कर रहे हैं ये प्रार्थना उस प्राणी के लिए उस दुष्ट व्यक्ति की हानि के लिए नहीं है हमें पता है कि हम उसको प्रार्थना कर रहे हैं जो सबका मित्र है और सत्य मित्र है और वो उसको भस्मीभूत करेगा तो उपयुक्त रीति से करेगा उसके हित के लिए करेगा दूसरा हम न्यायकारी परमात्मा को संबोधित कर रहे हैं कि हमारे दुष्ट शत्रुओं को नष्ट करो इसका मतलब आप न्यायपूर्वक नष्ट करो हम यदि उसके नष्ट करने की कामना गलत ढंग से कर रहे हैं अन्यायपूर्वक उसको आप स्वीकार करो ये आर्य का संबोधन नहीं है ये आर्य का कथन नहीं है आर्य जब भी दुष्टों की हानि की बात करेगा उनके जलाने की बात करेगा तो इन दो बातों को ध्यान रखेगा एक तो मित्रता का भाव रहे वो खुद भी रखेगा और उसी परमात्मा से वो प्रार्थना कर रहे हैं और न्यायकारिता का भाव भी रखेगा इन दोनों भावों को रखते हुए जब हम दूसरे व्यक्ति को उसके दुष्कर्मों के कारण से दंड भी देना चाहते हैं या उसको नाश करने की प्रार्थना भी करते हैं तो ये प्रार्थना सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है दूसरे के लिए जो दूसरा पक्ष है कि हमें दूसरों को क्षमा कर देना चाहिए ये जो धर्म का स्वरूप माना जाता है ये धर्म का स्वरूप नहीं है क्षमा कहां होता है कैसे होता है वो एक अलग स्थल है क्षमा भी होती है लेकिन क्षमा शब्द को लेकर के कहीं भी क्षमा कर देना एक क्षमा तो धर्म है और उसको गलत ढंग से प्रयोग करना ये वैदिक धर्म नहीं बताता ये ईश्वर की आज्ञा नहीं है यह महर्षि दयानंद इसी बात का संकेत कर रहे हैं और ये एक प्रार्थना है दूसरे को जलाना ये प्रार्थना भी एक प्रार्थना है श्रेष्ठ प्रार्थना है ये धार्मिक की प्रार्थना है आर्य की प्रार्थना है और ये आर्या भी विनय है इसमें विनय है ये ज्ञानपूर्वक ऐसी प्रार्थना की जाती है की जानी चाहिए लेकिन अगर इसके अंदर के तत्व को नहीं समझा है तो व्यक्ति ये कहेगा यह तो गलत प्रार्थना है ये तो द्वेषयुक्त प्रार्थना है हमें नहीं चाहिए ऐसा द्वेष द्वेष तो हम वैसे ही करते रहते हैं तो कहते हैं कि दुष्ट का भी भला हो अब दुष्ट का भला हो यह तो भावना ठीक है मित्रता की भावना है मेरे शत्रु का भी भला हो ये भी मित्रता की भावना है लेकिन वो भला कर कैसे रहे हैं हम उसका स्वरूप क्या है हमारा व्यवहार क्या बोल रहा है ये भी मेरे शत्रु का भी भला हो और उसको भी हम बचा के रखेंगे आतंकवादी आया मार दिया लोगों को पकड़ में आ गया हमारे घर में आ गया है हम पुलिस को सूचना कर सकते हैं पुलिस ढूंढ रही है नहीं शत्रु का भी भला करना चाहिए उसकी भी रक्षा करनी चाहिए अब पुलिस को नहीं बताएगा वो अब ये व्यवहार हुआ उसका एक तरफ सोच रहा है ये मैं धर्म कर रहा हूं कोई बात नहीं गलती किसी से भी हो जाती है लेकिन रक्षा करना मेरा धर्म है अब उसको रक्षा करके रख रक रहा है पुलिस चली जाएगी सब कुछ होगा वो व्यक्ति फिर बाहर जाएगा फिर वैसे ही कर्म करेगा ने जो अब तक किए उसका दंड भी नहीं मिला और आगे फिर वो समाज को पीड़ित करेगा उसका भी कुछ नहीं हुआ अब इस एक व्यक्ति के प्रति तो हमने भाव रखा क्षमा का हित का रक्षा का लेकिन इससे हमने कितने सज्जनों का अहित किया है उसकी भूमिका बना दी है कितने सज्जनों को क्षमा नहीं किया कितने सज्जनों के प्रति रक्षा का भाव नहीं रखा यह हमने नहीं सोचा अज्ञानता है लेकिन लोक में इसको भी धर्म माना जाता है यह वैदिक प्रार्थना नहीं ये वैदिक रीति नहीं है इसलिए वेद मंत्र में अपने शत्रुओं दुष्ट शत्रुओं को जला देने की बात कही है लेकिन दो विशेषण है ये महर्षि की महर्षि का है। यह संबोधन क्यों दिए उन्होंने ये संबोधन दोनों मंत्र में थोड़ा लिखे हैं लेकिन प्रार्थना करने वाला गलत दिशा में ना चला जाए इन शब्दों से इसलिए महर्षि संबोधन देते बहुत सोच समझ के एक एक वाक्य लिखे गए हैं एक एक शब्द बहुत सोच के लिखा गया है यू ही नहीं है महर्षि के लिए सहजता ही है क्योंकि वो तो उसी रीति में वैदिक विचारधारा में जीते थे सारे सिद्धांत उनको स्पष्ट थे तो वो तो जो भी बोलेंगे वो बिल्कुल मोती की तरह से अचूक निकल के आएगा बिल्कुल ठीक आएगा हर विशेषण हर संबोधन कुछ विशेषता को लिए भी होता है कुछ उद्देश्य को लिए भी होता जैसे पाप का कहा तो अविद्या का वहां कहा विद्या जी के दान से उसके नाश की बात कही स्पष्टीकरण करते हैं कहां सामान्य जनता भ्रांति में जा सकती है गलत अर्थ ले सकती है उससे उसको बचाने के लिए वो विशेषण देकर के प्रस्तुत करते इसलिए ऐसी प्रार्थना यह तो एक प्रतीक मात्र ऐसी प्र... सैकड़ों प्रार्थनाएं हजारों प्रार्थनाएं वेद मंत्रों में जिनको देख करके हर जगह ये खुद के मन में भी वैदिक धर्मियों के मन में भी संचय हो जाता है क्योंकि जब दूसरे सब क्षमा प्रेम दया करुणा इस सब की बात करते हैं तो लगता है यही तो धर्म है और वो बहुत ऊंचे लगते हैं और ये प्रार्थनाएं ये तो बहुत निकृष्ट प्रार्थना है ये तो और क्लेश को पैदा करेंगे ये तो दुख पैदा करेंगी ये मान करके इन प्रार्थनाओं से वैदिक धर्मी भी पृथक हो जाता है और उसमें भी संशय पैदा कर लेता तो प्रार्थना का स्वरूप क्या है प्रार्थना किस लिए की जाती है सब हमारे को समझ होनी चाहिए ये असली प्रार्थना ये है उचित प्रार्थना ये है इससे मन में कोई द्वेष पैदा नहीं होता इससे मन में कोई विचलन पैदा नहीं होता इससे मन में अशांति नहीं होती ये ठीक है और उस तरह की प्रार्थनाएं उस तरह के कर्म क्षमा कर दिया और फिर वो आतंकवादी बाहर जाकर के सैकड़ों लोगों को फेर मार रहा है समस्याएं खड़ी कर रहा है तब पछतावा नहीं होता है तो मैंने इसको बचाया था और अब देखो आज क्या कर रहा है ये संदेह पैदा होगा ये वो प्रार्थनाएं हैं ये वो कर्म है जिसको करने के बाद में पछतावा नहीं होता उचित है और आगे लिखा कृथि न ऊर्धान हे कृपा निधे हमें ऊपर कीजिए किन किन क्षेत्रों में कीजिए वो बहुत सारी चीजें गिनाई पर मी ने हमको विद्या विद्या सबसे प्रमुख है इसलिए वहां पर दिया शौर्य शौर्य क्षत्रिय का है शूरवीरता चाहिए ब्राह्मण और क्षत्रिय धैर्य लेकिन शौर्य के साथ धैर्य भी होना चाहिए पराक्रम के साथ में धैर्य भी होना चाहिए नहीं तो श्रृंखल हो जाएगा बल पराक्रम चातुर्य, ये सब का क्षत्रिय के धर्म आ गए फिर विविध धन अब ये वैश्य के आ गए सबको चाहिए ये सब चीजें सबको चाहिए लेकिन फिर भी विशेषता की दृष्टि से अलग अलग हैं। विविध धन ऐश्वर्य विनय साम्राज्य सम्मति संप्रीति और स्वदेश सुख संपादन आदि गुणों में एक विशेष गुण मह ऋषि ने दिए स्व सुख संपादन अपने देश के सुख का संपादन करना उसके लिए श्रम करना उसके लिए उपाय करना ये एक गुण दिया ये पुस्तक तब लिखी गई थी जब हम परतंत्र थे अंग्रेजों का शासन था भारत पे लगभग पूरे पे जो उस समय की लिखी हुई बात है मैं वैसी उसकी प्रेरणा देते थे कि हमें अपने देश के सुख संपादन के लिए प्रयत्न करना चाहिए कि भारत की प्रवृत्ति क्या रही हम अपने अपने सुख संपादन में अधिक तत्पर हो गए दूसरे शब्दों में हम स्वार्थी हो गए समाज में क्या होता है गांव में क्या होता है सामूहिकता की दृष्टि से हम छीन होते गए बहुत कमजोर हो भावना उसका परिणाम हम विघटित रहे दुर्बल रहे और दूसरों ने आकर के थोड़ा ने आकर के हमारे को वशीभूत कर लिए और वो आए और हम उनसे भी जुड़ गए हमारे ही लोग जुड़े हमारे ही लोगों ने तो उनको सहयोग किया तभी तो वो हमारे पे शासन कर पाए बाकी लोगों पे अगर हमारी जनता उनको सहयोग नहीं करती तो शासन उनका नहीं हो सकता था लेकिन हमारे ही लोग उनसे उनके धन से उनके यश से लेकर के और उन्हीं का काम करने लगे और वो देश की अन्य जनता को पीड़ित करने लगे और उसमें सहयोग देने लगे और वो जो भारत देश के ही व्यक्ति उन अंग्रेजों या मुसलमानों जो हमारे देश पे आक्रमण कर रहे हैं स्व अपने देश को बद्दलित करना चाह रहे हैं शोषण करना चाह रहे हैं उनसे किस लिए जुड़े हैं राष्ट्र की भावना तो मन में नहीं थी राष्ट्र की होती तो वो जुड़ते क्यों वो स्वार्थ की भावना थी स्वदेश के सुख संपादन में वो तक पर नहीं थे, ये गुण उनमें नहीं था वो अपने लिए थे केवल स्वदेश के सुख संपादन का भाव हमारे मन में रहे हमें अपना भी करना है लेकिन देश का ध्यान रखते हुए करना यह भी एक महत्वपूर्ण गुण है और यह व्यक्ति को ऊंचा बढ़ाता है इन गुणों में सब नर देहधारियों से अधिक उत्तम करो भावना है कि हम सबसे ऊंचे और अच्छे चल जाएं दूसरों के पास भी मैं और ऊंचा जाऊं और ऊंचा जाऊं इस प्रकार की स्वच्छ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की जा सकती ये ऐसा नहीं है लोभ नहीं है दूसरों से मेरे को ऊंचा करो दूसरे क्षीण हो जाएं। मेरे पास सबसे अधिक धन रहे मेरे पास सबसे बड़ा पद रहे मेरे पास सबसे अधिक विद्या रहे ये प्रयोजन नहीं है दूसरे भी पढ़ेंगे सबका कल्याण करो क्योंकि महर्षि ने ऊपर भी लिखा है इस सकल संसार का भी नित्य पालन करो सबके लिए भी कामना है लेकिन ये हमारे मन में भाव होना चाहिए कि और भी बढ़ रहे मैं औरों से ज्यादा बढ़ू मैं और से ज्यादा प्रयत्न करूं मैं औरों से ज्यादा धन धनकाऊं यह भावना गलत नहीं है वेद के बहुत मंत्र आते हैं जिसमें है कि मैं औरों से आगे बढ़ जाऊं मेरे को औरों से आगे कर दो मतलब मैं इतना पुरुषार्थ करूं औरों से अधिक पुरुषार्थ करूं, औरों से अधिक पुण्य करूं ये एक अच्छे ढंग से सकारात्मक ढंग से यह भावना है तो औरों से मेरे को इन सब चीजों में आगे करूं और सबसे अधिक आनंद भोग सब देशों में अव्याहत गमन इच्छानुकूल आना जाना कहीं भी आ जा सकते हैं एक बहुत सुविधा की बात है और ये होना चाहिए वेद में बहुत मंत्र हैं जिसमें यानों के बारे में आने जाने के बारे में उल्लेख है तो सुविधाएं आने जाने की होनी चाहिए वेद विरुद्ध नहीं है आरोग्य देह शुद्ध मानस बल और विज्ञान इत्यादि के लिए हमको उत्तमता और अपनी पालना युक्त करो ये सब हमें प्राप्त करने हैं तो इससे कैसा करो कि हमको उत्तमता से युक्त करो हमारे में गुण बढ़ जाएं कि हम इन सबको प्राप्त कर सकें और अपनी पालना से युक्त करो आपकी पालना हमारे पर रहे फिर आगे कहा विदा विद्यादि उत्तमोत्तम धन और देवेशु विद्वानों के बीच में प्राप्त करो अर्थात विद्वानों के मध्य में भी उत्तम प्रतिष्ठा युक्त सदैव को रखो जो श्रेष्ठ जानकार हैं, जो धार्मिक है विद्वान धार्मिक जो समाज के श्रेष्ठ हैं उनमें भी हमारी प्रतिष्ठा हो ऐसा हमारे को कराओ। नहीं तो प्राय व्यक्ति जहां रहता है छोटे मोटे लोग रहते हैं कम स्तर के उन्हीं में थोड़ा ऊंचा बढ़ के अपने को बहुत अच्छा समझने लगता है धन की दृष्टि से ज्ञान की दृष्टि से पथ की दृष्टि से और उसी में अहंकार में आ जाता है तो हमारे में जो ये श्रेष्ठता है हम नीचे वालों को नहीं देखें नीचे वालों से हम अच्छे बन गए हैं नीचे वालों से तो हम बहुत गुणों में अच्छे हैं भी उसी को देखते रहेंगे तो हम और ऊंचे नहीं जाएंगे नीचे वालों को देखेंगे तो उससे तो हम अपने को अच्छा समझते हुए वहीं पर ही रहेंगे इसलिए यहाँ क्या कामना है विदा देवेश नो दुआ वेद मंत्र कहता है देवेशु देवों में जो श्रेष्ठ है उनमें हमारे को श्रेष्ठ करो यानी हमारा अभी है हमने कितने भी गुण पाए अभी अभी और श्रेष्ठ लोगों तक पहुंचना है और वहां भी हमें श्रेष्ठ बनना है उनमें भी हमारी प्रतिष्ठा करो ऐसा हमारा रूप हो हम खूब बढ़े ऐसे परमात्मा से मंत्र में प्रार्थना की गई अंत के भाव को मन में रखते हुए प्रभु का स्मरण ओ।